और आध्यात्मिक जीवन अध्याय चौदह नायम आत्मा बलहीने लभ्य साधक का एक महत्वपूर्ण गुण है बल शारीरिक और मानसिक बल आध्यात्मिक जीवन में दुर्बलों के लिए कोई स्थान नहीं है उपनिषद में कहा गया है यह आत्मा बलहीन के द्वारा प्राप्त नहीं की जा सकती नायम आत्मा बलहीने लभ्य शारीरिक बल सर्वप्रथम देह सबल होनी चाहिए पहलवान होने की आवश्यकता नहीं है लेकिन देह को स्वस्थ और पर्याप्त मात्रा में बलवान होना चाहिए ताकि वह साधना के महान मानसिक तनाव को सहन कर सके देह के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण मत अपनाओ तुम्हारी यह देह एक श्रेष्ठ वस्तु है वह परमात्मा का मंदिर है उसके साथ तादाद में स्थापित करना या उसमें आसक्त होना आवश्यक नहीं है उसे निवास स्थान या अपने द्वारा परिचालित यंत्र माना जा सकता है उसे शुद्ध और सुगठित रखो नियमित व्यायाम करो योगासन अवश्य बहुत अच्छे हैं लेकिन यदि तुम उन सभी को न कर सको तो खुले स्थान में कुछ सरल व्यायाम कर सकते हो मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूँ कि साधकों में अपने शारीरिक स्वास्थ्य की उपेक्षा करने की आदत होती है आध्यात्मिक संघर्ष के प्रारंभिक दिनों में जब बहुत से अंतरद्वंदों का सामना करना पड़ता है तुम सब शरीर के महत्व को संभवतः न समझ सको लेकिन बाद में जब तुम्हारा आध्यात्मिक जीवन उतार चढ़ाव रहित हो जाएगा और तुम लंबे समय तक ध्यान करने में समर्थ होगे तब तुम्हें पता चलेगा कि एक स्वस्थ शरीर कितना बड़ा वरदान है हमारी यह देह संसार सागर को पार करने की नौका के समान है यह ध्यान रखो कि हमें हम इसमें कहीं छेद न हो जाए अत्यधिक भोजन कभी न करो पुष्टिकारक हल्का भोजन करो सभी प्रकार के व्यसनों से दूर रहो मस्तिष्क को ठंडा और सबल रखने के लिए पूर्ण ब्रह्मचर्य आवश्यक है जो लोग ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते उनका मस्तिष्क बड़ी आसानी से गर्म हो जाता है ब्रह्मचर्य के बिना मस्तिष्क में काल तक ध्यान को सहन करने की शक्ति नहीं रहती जिस प्रकार एक सधे हुए घोड़े की सवारी करने में आनंद आता है उसी तरह एक स्वस्थ और सैयद देह में रहना बहुत आनंदप्रद है कामों पर भोग लोलुप व्यक्ति एक शुद्ध और पवित्र देह कितना आनंद प्रदान करती है इसका अनुमान नहीं लगा सकता संयम और पवित्रता प्रारंभ में तनाव और दुख कारण हो सकते हैं लेकिन बाद में वे महान सुख शांति और संतोष प्रदान करते हैं एक स्वस्थ एवं बलवान मन निश्चय ही अधिक महत्वपूर्ण है दुर्बल मन वाले लोग उच्च आदर्श को ग्रहण नहीं कर सकते और उसकी उच्च कीमत नहीं चुका सकते वे आध्यात्मिक जीवन के लिए आवश्यक संघर्षों और त्याग से भयभीत हो जाते हैं अपने मन को अपनी इच्छा शक्ति को बलिष्ठ बनाओ मानसिक शक्ति के मापदंड श्रद्धा और अध्यवसाय श्रद्धा और अध्यवसाय मानसिक शक्ति के मापदंड हैं केवल एक बलवान मन में ही दृढ़ विश्वास हो सकता है तुम्हें ऐसा दृढ़ विश्वास होना चाहिए मैं आध्यात्म जगत में कुछ उपलब्धि कर सकता हूँ आध्यात्मिक जीवन में सफलता आध्यात्मिक लक्ष्य को दृढ़ता और लगन के साथ पकड़े रहने से प्राप्त होती है लौकिक स्तर के समस्त विभ्रम और अंधकार के बीच हमें चिंतन भावना इच्छा और क्रिया की एक निश्चित प्रणाली को पकड़े रहना चाहिए अन्यथा आध्यात्मिक जीवन व्यर्थ जाता है ऐसा प्राय होता है कि बहुत से साधक बड़े उत्साह के साथ साधना प्रारंभ करते हैं लेकिन जब उन्हें बहुत सी बाधाओं का जिनमें से अधिकांश उन्हीं की निर्मित होती है सामना करना पड़ता है तो उनका उत्साह गायब हो जाता है जैसा कि स्वामी विवेकानंद अपने अनुयायियों में चाहते थे लक्ष्य को दृढ़तापूर्वक पकड़े रहना अत्यावश्यक है महान संतों और अवतारों के जीवन का अवलोकन करो श्री रामकृष्ण और स्वामी विवेकानंद के जीवन को देखो उनमें कैसी महान मानसिक शक्ति थी कैसी शक्तिशाली इच्छा शक्ति थी आध्यात्मिक जीवन में सफल होने के लिए उनके समान दृढ़ता और अध्यवसाय की आवश्यकता है हम यदि असफल भी हो जाएं, तो भी हमें हार नहीं माननी चाहिए और प्रयास बंद नहीं करना चाहिए हम भले ही गिर जाएं पर पुनः उठ खड़े होना चाहिए आध्यात्मिक जीवन कभी सरल नहीं होता वह बिल्ले ही कभी सीधी लकीर की तरह होता है लेकिन इसे बार बार गिरने का बहाना नहीं बनाना चाहिए यदि तुम संघर्ष में लगे रहो और गिरने के बाद हर बार उठ खड़े होना सीख लो तो तुम्हें महान मानसिक बल और विवेक की शक्ति प्राप्त होगी निर्णय लेने की क्षमता दृढ़ निर्णय लेने की क्षमता मानसिक बल का दूसरा लक्षण है अनिर्णय की मनस्थिति सदा मानसिक दुर्बलता की दुतक है उसका अर्थ यह है कि तुम्हारे मन में कोई बिना सुलझा अंतर्द्वंद है और अंतर्द्वंद्व व्यक्तित्व के सौ को हानि पहुंचाता है यदि हम बहुत समय तक अनिर्णय की स्थिति में बने रहे तो बलवान होने के बदले हम दुर्बल होते हैं अनिर्णय की स्थिति में बहुत समय तक बने रहना और उसके बाद मन को बलवान बनाने का प्रयत्न करना मूर्खतापूर्ण है हमें छोटी बातों में भी बहुत स्पष्ट निर्णय लेना चाहिए तब बड़ी बातों में निर्णय लेना आसान हो जाता है जीवन की छोटी से छोटी बात को विचारपूर्वक सचेतन रूप से निर्णयात्मक रूप में मन भावना और इच्छा इन सभी पहलुओं से संतुलन बना कर, करना चाहिए जीवन में प्रारंभ से ही शुभ आदतों का निर्माण करो एक सुनियोजित जीवन बहुत सहायक होता है यदि हम प्रतिदिन एक नियमित दिनचर्या का कड़ाई से पालन करें तो जीवन की बहुत सी छोटी मोटी समस्याएं चिंता और अनिश्चितता पैदा नहीं करेगी तब अधिक महत्वपूर्ण बातों के लिए हमारे पास अधिक शक्ति और समय रहेगा जो लोग क्या खाना क्या पहनना कैसे चलना कैसे बैठना इत्यादि का निर्णय करने में कठिनाई का अनुभव करते हैं वे लोग भगवान का निरंतर स्मरण कैसे कर सकते हैं हमें बिस्तर पर आधे घंटे तक पड़े पड़े या सोचते नहीं रहना चाहिए कि मुझे उठना चाहिए या नहीं या तो तत्काल उठ जाओ या और आधे घंटे तक सोलो लेकिन अनिर्णय की स्थिति में मत रहो मैं ध्यान करूं या नहीं तत्काल निर्णय लो अनिर्णय बहुत हानिकारक है तुम्हारी इच्छा हो या हो अपना स्वाध्याय ध्यान कर्म इत्यादि निश्चित समय पर करो जीवन की छोटी छोटी बातों को तुम्हें निरंतर तंग करने देकर तुम्हारी शक्ति का मत करने दो। विचारों को नियंत्रित रखने की क्षमता अशुभ विचारों और मनोवेगों पर काबू रखने के लिए ही नहीं बल्कि शुभ विचारों और संवेदों को नियंत्रित करने के लिए भी शक्ति आवश्यक है क्योंकि प्राय देखा जाता है कि जो लोग अपनी शुभ भावनाओं और मनोवेगों को नियंत्रित नहीं कर पाते वे अशुभ भावनाओं और मनोवेगों को भी नहीं रोक पाते भावनाएं वे चाहे अच्छी हों या बुरी नियंत्रित होनी चाहिए उन्हें सयत रखने की हमारी शक्ति को बढ़ाना चाहिए और यह बहुत आवश्यक है हमें अपनी भावनाओं पर पूर्ण आधिपत्य स्थापित करना चाहिए तथा पूरी तरह सजग और निश्चित होना चाहिए यदि हम किसी शुभ भावना को मन की गहराई में पहुंचा सके तो वह हमारे संपूर्ण व्यक्तित्व को हमारी संपूर्ण सत्ता को अतिरंजित कर देगी अच्छी भावनाओं और अच्छे अनुभवों को अंतर में संजो कर रखना चाहिए यदि हम उन्हें बार बार अभिव्यक्त करें तो उनकी प्रेरणा शक्ति नष्ट हो जाती है वास्प इंजन की परिचालिका शक्ति वास्प के महान चाप के कारण होती है यदि वाष्प को समय से पूर्विन्न निकलने दिया जाए तो परिचालिका शक्ति नहीं बचेगी और इंजन आगे नहीं बढ़ पाएगा पुस्तकों तथा संतों के संग से एवं अपनी स्वयं की साधना से भी प्राप्त शुभ भावनाओं और विचारों को अंतर में उस समय तक संजो कर रखना चाहिए जब तक वे हमारे चरित्र का आवश्यक रूपांतरण न कर दे इसीलिए अपने स्वप्न के अनुभवों अथवा आध्यात्मिक अनुभूतियों को दूसरों से कहने का निषेध किया गया है लेकिन प्राय लोग अपनी तथाकथित अनुभूतियों का ढिंडोरा पीटते रहते हैं यह एक प्रकार का भोग है जिसका आध्यात्मिक जीवन से कोई लेना देना नहीं है सच्चे साधक अपनी आध्यात्मिक भावनाओं के विषय में भी सैयत और दृढ़ रहते हैं वे भले बाहर से सैयद दिखाई देते हों लेकिन अंतर में बहुत संवेदनशील होते हैं यदि तुम अचानक अपने मन में उठ रहे शुभ भाव को नियंत्रित नहीं कर सकते तो तुम बुरे मनोभाव के मन में उठते ही उसके द्वारा पराभूत हो जाओगे पहले महान अध्यवसायपूर्वक मूल का संचय करो उसके बाद ब्याज का व्यय करो सर्वप्रथम तुम्हारे पास एक विशाल संचित मूल राशि होना चाहिए अन्यथा यदि तुम मूल का ही व्यय करो तो अंत में तुम दिवाली हो जाओगे तीव्रतम भावनाएं रखो लेकिन अपनी भावनाओं के स्वामी बनो